संक्षिप्त महाभारत वन पर्व जटासुर का वध दैवयोग से एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया और मैं समस्त शास्त्र शास्त्रवेदताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ ऐसा कहकर वह सर्वदा पांडवों के धनुष और तर्कस तथा द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा उस दुष्ट का नाम जटासुर था राजन एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे तथा लोमसादी महर्षिगण स्नान करने चले गए थे उस समय जटासुर भयानक रूप धारण कर तीनों पांडव द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस से अपनी कौशिकी नाम की तलवार छीनकर जिस ओर भीमसेन गए थे उस ओर आवाज़ लगाने लगे फिर उन्हें राक्षस हरे लिए जाता था उन धर्मराज सिट्ठे ने उनसे कहा रे मूर्ख इस प्रकार चोरी करने से तो तेरे धर्म का नाश होता है तू तो इसका कुछ भी विचार नहीं करता तुझे सब प्रकार धर्म का विचार करके ही काम करना चाहिए प्रामाणिक पुरुषों को गुरु ब्राह्मण मित्र और विश्वास करने वालों से तथा जिनका अन्न खाया हो और जिन्होंने आश्रय दिया हो उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए तू तो हमारे यहाँ बड़े सम्मान से सुखपूर्वक रहा है अरे दुर्बुद्धि हमारा अन्न खाकर तू हमें ही कैसा हरना चाहता है इस प्रकार तो तेरा आचार आयु और बुद्धि सभी निष्फल हो गए अब वृथा मरना चाहता है अरे राक्षस आज तूने इन मानवी का स्पर्श किया है मानो घड़ों में रखे हुए विष को ही हिला पिया है ऐसा कहकर युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा तुम इस मूढ़ राक्षस से डरो मत मैंने इसकी गति को कुंठित कर दिया है यहाँ से थोड़ी ही दूर महाबाहु भीमसेन होगा बस अब वह आता ही होगा फिर इस राक्षस का कहीं नाम निशान भी नहीं रहेगा तदनंतर उस मूढ़ बुद्धि राक्षस को देखकर सहदेव ने धर्मराज युधिष्ठि से कहा राजन यह देश और काल ऐसा है कि हम इससे युद्ध करें यदि इस युद्ध में इसे मार डालें तो विजय पावेंगे और यदि हम ही मारे गए तो सदगति प्राप्त करेंगे फिर उन्होंने राक्षस को ललकारते हुए कहा अरे वो राक्षस जरा खड़ा रह तू या तो मुझे मारकर द्रौपदी को ले जाना नहीं तो अभी मेरे हाथ से मारा जाकर यहां सहन करेगा माद्रिकुमार सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात भद्रधारी इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए उन्होंने देखा कि राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है यदि देख कर वे क्रोध से भर गए और उस राक्षस से बोले रे पापी मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते हुए समय पहचान लिया था किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहा था इसलिए मैं तुझे कैसे मारता यह राक्षस है ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है और जो बिना अपराध के मारता है वह नरक में जाता है मालूम होता है आज तेरी मौत आ गई है इसी से तुझे ऐसी बुद्धि उपजी है अवश्य अद्भुत कर्मा काल ने ही तुझे कृष्णा को हरण करने की बात सुझाई है अब तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा सकता बल्कि तुझे बक और हिडिम्ब के रास्ते से जाना होगा भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से भराक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया क्रोध से उसके होठ काँपने लगे और उसने भीमसेन से कहा अरे पापी तूने जिन जिन राक्षसों को युद्ध में मारा है उनके नाम मैंने सुने हैं आज तेरे ही खून से मैं उनका तर्पण करूँगा फिर उन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा तब दोनों माद्रिक कुमार भी क्रोध में भरकर उस पर टूट पड़े परंतु भीमसेन ने हंस उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं अकेला ही इसके लिए बहुत हूँ तुम अलग रहकर हमारा युद्ध देखो बस अब ये दोनों वीर आपस में होड़ बद बाहु युद्ध करने लगे जैसे देव और दानव एक दूसरे के वृद्धि सहन न होने से भिड़ जाते हैं उसी प्रकार भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे पर चोट करने लगे जिस प्रकार पहले स्त्री की इच्छा से बाली और सुग्रीव का संग्राम हुआ था उसी प्रकार उन दोनों का भी वृक्ष युद्ध होने लगा जिससे वहां के अनेकों वृक्ष उजड़ गए फिर उन्होंने बज्र के समान वेग वाली शिलाओं से लड़ना प्रारंभ किया अंत में वे आपस में एक दूसरे पर घूसों की वर्षा करने लगे इसी समय श्री भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया उसे थका हुआ देख भीमसेन ने पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए फिर कोहनी की चोट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया इस प्रकार उस राक्षस का वध कर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए उस समय मरुदगण जैसे इंद्र की स्तुति करते हैं उसी प्रकार ब्राह्मण लोग भीमसेन की प्रशंसा करने लगे